मंत्र के नाम से ही उसके शरीर में बुखार चढ़ जाता है एक सन्यासी महाराज ने एक लड़के को मंत्र लेने के लिए माँ के पास भेजा है माँ उसका पूरा परिचय जानकर बोली तुम लोगों के तो गोसाई गोविंद कुल गुरु है उनके पास से मंत्र देन लेना जो भी कारण रहा हो पर माँ ने उसे दीक्षा नहीं दी रात में भोजन के बाद पान लाने के लिए गया माँ बाजू के कमरे में बच्चों के लिए मसहरी टांग रही थी सुना कि माँ पगली मामी से कह रही है तू मुझे सामान्य मालूमी मत समझ तू जो मुझे इतनी माँ बाप की गाली देती है मैं तेरा अपराध नहीं लेती हूँ सोचती हूँ गाली और क्या है दो शब्द ही तो है यदि मैं तेरा अपराध लूँ तो क्या तेरी रक्षा हो सकती है जब तक बची रहूँगी तेरा भी भला होगा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 मामी का मंतव्य यह है कि माँ सारा रुपया पैसा राधू के लिए ही रख दे माँ मेरा बालक स्वभाव है मेरे पास इतने आगे पीछे क्या का क्या, क्या हिसाब रहता है जो चाहता है दे देती हूँ काशी से लौटकर कर माँ कुछ दिन कलकत्ते में रही फिर जयराम बाटी रवाना हो गई 25 फरवरी को वे कोआलपाड़ा पहुँची ठाकुर घर के बाजू के कमरे में माँ ने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 कि जैसे इस बार तुमको पाया है वैसे ही जन्म जन्म में तुम्हें पाता रहूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ तुम लोगों के यहाँ और हो गया जो होना था राम ने कहा था मरकर अब फिर से कौसल्या के पेट से न जन्मूँ फिर तुम लोगों के यहाँ पिता परम राम भक्त थे परोपकारी थे माँ कितनी दयावती थी इसीलिए इस घर में मैं जन्मी